संवेद्नान संवेद्नान पांक की, की, पांक पांक ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है उर्मिला शीर की कहानी रोटियां। यह तीसरा दिन था जब वह रोटियां वापस ले जा रही थी रोटियां बैग में थी जिन्हें वह कभी अलमारी में रख चुकी थी तो कभी टेबल पर तो कभी हाथ में लेकिन हर बार कोई आ जाता और वह पैकेट छुपा लेती उसे अफसोस हो रहा था कि रोटियां सामने रखी हैं और वह रोटियों के लिए उसके आसपास मंडरा रहा है यहाँ तक कि उसकी, उसकी क्लास में, में आकर बार बार झांकता, कभी, कभी किसी की फटकार पड़ती और वह दुम दबाकर भाग जाता उसका, उसका आना, आना हवा, हवा की तरह, तरह होता बिना किसी आहट, आहट के, के आवाज के, के। कई, कई बार तो वह लहर की तरह दिखाई देता उठी और छपाक से विलीन हो गई। उसका यू बार बार आना सबको झुंझलाहट से भर रहा था इतना गंदा मरियल बीमार हडीला कुत्ता पढ़े लिखे साफ सुथरे सुंदर सजे धजे खिलखिलाते इटलाते अपने अपने स्टेटस में जीते प्रदर्शित करते ज्योतिष के अनुसार प्रतीक्षण कलर कॉम्बिनेशन की वाह वाह लुटते अभी जाति समाज के बीच क्या कर रहा है पता नहीं ये चपरासी क्या करते रहते हैं इनसे कुत्ते भी नहीं भगाए जाते, बस अपना अपना ग्रुप बनाकर गप्पे हाँकते रहते हैं कामचोर चोट के। पूरा बरामदा पॉटी और पेशाब से भरा पड़ा है एक बार तो वे सब स्टाफ रूम में बंद हो गए थे और इतनी गंदगी मचा दी थी कि घर से फिनाइल और अगरबत्ती लानी पड़ी थी नगमा ने गुस्से से हुए कहा, वो ऐसे ही थोड़ी ना आता है रंजना ने रहस्य खोलते हुए कहा तो वो किसी से कुछ मांगने आता है क्या क्या मांगने आता है रोटियां। किससे कौन ये पुण्य कमाने का नाटक दिखाता है यहाँ पर मैं भी तो सुनू मैडम वर्मा मैडम वर्मा रोज उसके लिए रोटियां लाती हैं अब उसको आदत जो पड़ गई है बैठे, बैठे बिठाए खाने की कामचोर अलाल कहीं का मुझे लगता है बैठे, बैठे बिठाए क्या, क्या केवल कुत्ता खा रहा है यही तो मैं सोचूं कि वह यहाँ क्यों मंडराता रहता है हम लोग तो कभी घास डालते नहीं मिसेज सक्सेना ने लिपस्टिक लगे होटो को मरोड़ते हुए कहा बेचारा भूखा रहता है देखती नहीं उसकी हालत मिसिज भंडारी ने करते हुए सहानुभूति दिखाने का अवसर न जाने दिया हालत की बात तो ठीक है पर कॉलेज के भीतर ये सब आप जानती हैं ना कुत्तू की आदतें मिसिस वर्मा को आते देखकर नगमानी कहा कुत्तू की आदतें या, या कुत्ता समाज की रोटियां मैं अंदर थोड़ी न डालती हूँ बाहर मैदान में जाकर देती हूँ मिसिस वर्मा ने सफाई देते हुए कहा बाद में उन्हें लगा कि वे सफाई क्यों दे रहे हैं? ये समूची सृष्टि ही परस्परता के सिद्धांत पर चल रही है जीव जगत ब्रह्मांड फिर इस छोटी सी प्राणी के पीछे सब लोग हाथ धो क्यों पड़े हैं उन्हें आज इन सभी वाक योद्धाओं ने आड़े हाथों ले लिया था लेकिन घूमता तो वो यहाँ है सुबह से शाम तक यही पड़ा रहता है। यहाँ मत टाला करिए, मिसेस सक्सेना बोली गंदगी फैलाता है वैसे ही तो हम लोग गंदगी से परेशान रहते हैं कभी पानी नहीं तो कभी सफाई नहीं होती ऊपर से इनका झमझला उन सब की बातें सुनकर मिसिज वर्मा की हिम्मत टूट गई। उनके सामने ही आने जाने वालों ने उसे दुकान कर भगा दिया वह दबाए डरा सहमा पीछे मुड़ मुड़ कर देखता हुआ भागता चला जा रहा था वे मन महसूस कर रह गई। उसके पक्ष में एक शब्द न बोल सकी यही उनकी कमजोरी है भी कभी भी सत्य का पक्ष खुलकर नहीं ले पाती है वरना कितने तर्क हैं उनके पास कुत्ता अपने समूह के साथ रहकर भी अलग थलग रहता था। कुत्तों की समाज ने भी उसे दुकान दिया था उसकी हैसियत सेवक से गई गुजरी थी अन्यथा मोटे ताजे तंदुरुस्त कुत्तों के बीच उसकी इतनी दैनी हालत क्यों होती वे सारे काले गेहूं भूरे रंग के देसी कुत्ते धूप सेकते सोए रहते या मस्ती करते आपस में अटकेलिया करते रहते कभी वे एक दूसरे का मुंह चाटते तो कभी पंजे उठा उठाकर एक दूसरे को छेड़ते तो कभी खुलेआम प्रेम करते तो कभी लंबी दौड़ लगाकर मुड़कर देखते और फिर दौड़ लगा देते सारी धरती उन्हें अपनी लगती और सारे लोग आत्मीय ऐसा नहीं था कि चपरासियों ने उन सबको डंडों से मारकर न भगाया हो, पर उनका आना सतत जारी रहता कैंटीन से निकली जूठन और खाने वालों से छोड़ा गया अन्न उन्हें यहाँ खींच लाता था बेशर्मों की तरह वे डांट दुटका खाकर यही जमे रहते पर यह कुत्ता तो मात्र हड्डियों का ढांचा था उसकी पसलियाँ गिनी जा सकती थी उसका काला मुंह सूख कर चपटा हो गया था पाव और बाहर निकली आंखें देखकर लगता था कि वह मौत के मुंह से निकलकर आ रहा है और कभी भी मौत के मुंह में जा सकता है ताकतवर कुत्तों का समूह उसे कभी भी कोई चीज खाने नहीं देता अगर जे कभी कभार उसके पास, पास कोई चीज देखते दे, तो छीन लेते या झपट्टा मारकर उसे घायल कर वहाँ से रुखसत कर देते वह डरा सहमा अलग पड़ा रहता इतनी बड़ी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था उसकी हालत बहिष्कृत तिरस्कृत एकाकी प्राणी के समान थी जो विपन्न अवस्था में अकेला छोड़ दिया जाता है मिसेज़ वर्मा को लगता कि शायद कुत्तों में भी सावर्ण और दलित होते होंगे, इनमें भी ताकत और कमजोर का भेदभाव चलता होगा वरना एक छोटा सा मासूम कुत्ता बे बीमार और उपेक्षित क्यों हो गया उस दिन मिसेज़ वर्मा बाहर धूप में बैठी थी कि वह सामने आकर पूछ हिलाने लगा उसकी पूछ पर नाम मात्र को बाल थे, घिसी छिली त्वचा दिखाई दे रही थी उसकी हालत देखकर उनका मन भर आया घर में पला विदेशी कुत्ता सोफे पर सोता है पलंग पर आकर जब चाहे पसर जाता है सुबह शाम दूध अंडे और पेडिग्री खाकर डकार भरता है पपीता प्याज मटर और बाकी चीजें खाने के बाद वह रोटियों को ऐसी हे दृष्टि से देखता था गोया वा उसके लिए खास फूस हो बासी बची हुई रोटियाँ घर में इकट्ठी होती जाती गाय भैंस और बकरिया कॉलोनी में दिखाई नहीं देती थी देसी कुत्तू का प्रवेश निषिद्ध था रोटियों के उस भूरे पहाड़ को कम करने के लिए कॉलोनी में सिर्फ भद्र किस्म के चेहरे पर चेहरा उड़े इंसान दिखाई देते जो बड़ी गाड़ियों में निकलते या सुबह सैर करने के लिए उनके नौकरों के हाथों में उनके विदेशी नस्ल के कुत्तों की रस्सी होती वे पुलिया पर बैठे बातें करते और कुत्ते आने जाने वालों को देखते रहते कभी कभी मिसेज वर्मा रोटियाँ दूध वाले को दे देती पर उसे भी रोटिया ले जाने में परेशानी होती थी एक एक रोटी मिसिज वर्मा को न जाने कितनी स्मृतियों और चेहरों की याद दिला देती चटनी रोटी खाकर उन्होंने बचपन के कितने सुंदर दिन बिताए थे ऐसी रोटिया खेत खलिहानों में अचार के साथ अमृत के समान लगती थी रोटी का एक एक टुकड़ा अमूल्य होता था उनसे बचता तो गाय भैंसों को दिया जाता गाय भैंसों से बचता तो कुत्ते बिल्लियों का उस पर अधिकार होता कुत्ते बिल्लियों से बचता तो गुड़ शक्कर मिलाकर चीठियों के काम आता उनसे भी बचता तो दिन भर कलराव करते परिंदों के काम आता पर यहां, यहां तो इन रोटियों की कोई कद्र ही नहीं। थी गोल गोल सफेद सुंदर इन रोटियों की मिसिस वर्मा को आश्चर्य होता कि जिन रोटियों ने क्रांतिया करवाई जिन रोटियों ने युद्ध करवाया जिन रोटियों के लिए इंसान रात दिन मरता खपता है जिन रोटियों के लिए चोरी होती है मालिक गिनकर कर रोटियां देता है उन रोटियों को लोग यू फेंक देते हैं तब मिसेस वर्मा को लगा जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको क्यों न खिलाई जाए उस बीमार भूखे मरगुल्ले कुत्ते के लिए ये रोटियाँ प्राण दायक सिद्ध होंगी वे अपने टिफिन के साथ चार रोटियाँ रख लेती एक दिन उन्होंने सबके सामने रोटियाँ डाली डाल डाल। देखती क्या है मरियल कुत्ता डरता सहमता आसपास देखता देखता हुआ उन रोटियों की तरफ बढ़ा चला आ रहा रहा है। वह युद्ध चल रहा था। गोया युद के मैदान में सिपाही दुश्मनों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है साथ ही तबंग कुत्तों का डर तो था ही लोगों का भी डर था जो बार बार पत्थर मारकर उसे भगा देते थे उसके मैले कुछले बीमार शरीर को देखकर घिन करते थे थूकते थे देखो तो कितना दुबला है बेचारे को कोई खाने को ही नहीं देता जो मिलता है सो दूसरे कुत्ते छीन लेते हैं। कमजोर और गरीब तो हर जगह मारे जाते हैं, चाहे इंसान हो या जानवर मिसिस बख्शी ने अफसोस जताते हुए कहा कुत्ते ने चुपके से आकर पहले एक रोटी उठाई और इतनी तेजी से ले भागा मानो किसी ने उसके सामने बंदूक की नाल तान दी हो पर क्षणों बाद ही वह लौट आया इस बार उसने दूसरी रोटी उठाई और झाड़ियों में जाकर छुपा दी तीसरी रोटी भी वह बरामदे में कहीं छुपाकर आया था यानी वह अपने लिए दिन भर की व्यवस्था कर रहा था चौथी रोटी उसने वही मैदान में बैठकर मजे से खाई वह रोटी खाता जाता था और आसपास सतर्क निगाहों से देखता जाता था रोटी खाते समय उसके चेहरे पर उसकी आंखों में असुरक्षा का भाव अलबत्ता साफ नजर आ रहा था पर थोड़ी देर बाद ही वह पूछ लाता हुआ मिसेज वर्मा के सामने आ खड़ा हुआ उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था भूख शांत होने के बाद उसने अंगड़ाई ली और धूप में पांव पाव लोट लगाने लगा गोया कह रहा हो अब मैं भी ताकतवर बनूंगा मेरा भी कोई अपना है ये क्रम चल निकला था मिसिज वर्मा दो चार रोटिया ले आता कुत्ता उसी तरह से रोटियां यहाँ वहाँ ले जाकर छुपा देता उसका स्नेह और कृतज्ञता का भाव मिश्र वर्मा के प्रति बढ़ता जा रहा था वह उनके आने की प्रतीक्षा करता उनके आने पर पीछे पीछे चलकर अपनी प्रसन्नता चलाता पर दूसरी तरफ एक अलग ही चर्चा चल रही थी सीढ़ियों पर बरामदे में क्लास में या कहीं भी गंदगी देखकर हर कोई उसी मरगुल्ले कुत्ते को दोषी ठहराता उसे कोसता गालियां देता घिन करता आपको बताऊं? सुखजा ने बाहर देखते हुए कहा असल में मिसेज वर्मा ने इसको लपका लिया है वो रोटियां लेकर आती हैं, दया दिखाती हैं। इसीलिए ये उनके पीछे पड़ा रहता है यह कोई दया दिखाने की जगह है दया दिखानी है तो ले जाओ अपने घर वहीं रखो करो सेवा मारे दुर्गंध के बैठा भी नहीं जाता है पर सुखदा यही एक कुत्ता तो नहीं है सात आठ कुत्तों का पूरा ग्रुप है पर अंदर तो वही आता है ना देखा कितना चालाक है रोटियां छुपा कर रखता है इसे चालाकी नहीं कहते मजबूरी कहते हैं सुखदा छीना झपटी में उसे कुछ नहीं मिलता हर प्राणी अपने को जिंदा रखने के लिए हाथ पाव मारता है पर स्टाफ रूम में या क्लास रूम में कुत्तों का आना मिस भंडारी ने मुंह बनाते हुए कहा मैडम को बताना चाहिए इतनी सी बात इतनी सी बात नहीं है ये इधर कुत्ते की सेहत में सुधार आता जा रहा था उसके पांव और शरीर पर मांस की परत दिखने लगी थी चेहरा भी भरने लगा था यानी सूखी बासी रोटियां उसके शरीर को लग गई थी मैडम आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है दूसरे दिन चपरासी ने आकर कहा आती हूँ जब वह प्राचार्य कक्ष में पहुंची तो मैडम फाइलों पर साइन कर रही थी मैडम, मैडम के चेहरे, चेहरे पर गुस्से के भाव थे हालांकि उनकी बातों, बातों में कहीं कोई, कोई ऐसी, ऐसी बात, बात न होती थी जो आहत या अपमानित करती हो। पर, पर आज, आज उनके तेवर बदले, बदले हुए थे, थे। मैडम, मैडम आपने बुलाया बैठो जी आपके खिलाफ शिकायत आई है क्या शिकायत है? कैसी शिकायत है? मिसिस वर्मा स्तब्ध रह गए क्योंकि वे, वे कॉलेज के सभी, सभी काम समय पर और समझदारी के साथ करती थी सभी गतिविधियों में भाग लेती थी उनकी क्लास में हमेशा छात्राएं रहती थी वे भी छात्राओं के साथ पूरी मेहनत करती थी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे फिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि उनकी शिकायतें की गयी कैसी शिकायतें मैडम किसकी तरफ ऐसी मिसिस वर्मा से रहा नहीं गया तो वह दोबारा पूछ बैठी टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से किस बात को लेकर आप कॉलेज के माहौल को अनहाइजीनिक कर रही हैं। आपके कारण ही कॉलेज के अंदर गंदगी होती है कैसे सुना है आपने किसी कुत्ते को लपका लिया है उसको रोटियाँ डालती हैं जिससे वह क्लास और स्टाफ रूम में आता जाता रहता है मैडम बाकी कुत्ते भी, भी तो हैं।, हैं। मैं, तो मैं तो जब से, जब से इस कॉलेज में आई हूँ कई कुत्तों को देखती आ रही हूँ जरूरी तो नहीं, नहीं कि यही, यही कुत्ता गंदगी फैलाता हो। आपने देखा, देखा है उसे बेचारा भूखा रहता था इसीलिए मैं घर से रोटियाँ लेकर दे देती वो भी पीछे के मैदान में आपको ये सब कॉलेज के बाहर करना चाहिए मैडम मुझे भी जानवरों ऐसी प्रेम है मिसिस वर्मा ने एक शब्द नहीं कहा उनकी देह गुस्से के कारण कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। किस किताब में लिखा है कि किस स्थान पर कुत्ते को रोटियां देनी चाहिए किस पर नहीं आगे से ध्यान रखिए कि कुत्ता अंदर ना आए मैडम ने निर्णय देते हुए सख्त सक आदेशात्मक लहजे में कहा जी भर्राई आवाज में उन्होंने थैला उठाया और स्टाफ उनकी तरफ चल दी। थैले में रखी रोटियां अलमारी में रख दी बगीचे में बैठा कुत्ता उन्हें देखकर दौड़ा दौड़ा आया देखिए वो आ गया आपका सेवक इसको तो नगर निगम वालों से कहकर पकड़वा देना चाहिए सुखदा ने हंसकर दम के साथ कहा सुखदा की व्यंग और दम भरी हसी उनके कलेचे को चीर गयी आज उनसे टिफिन नहीं, नहीं निकाला गया कु बार बार क्लासरूम के चक्कर लगा रहा था कभी बरामदे में जाकर दुबक जाता तो कभी भागकर दरवाजे के पीछे छुप जाता। तेज़ सर्दी पड़ रही थी आसपास के खेतों में जमकर ओस गिरी थी पाले से तमाम पेड़ पौधे और फसलें नष्ट हो गई थी कॉलेज के परिसर में लोग गरम कपड़ों से लदे सिर पर टोपी लगाए कान बांधे, गले में स्कार्फ डाले दास्ताने पहने धूप सेक रहे थे और चाय पी रहे थे या फिर गप्पे लगा रहे थे उन सबके बीच मिसेज वर्मा को यह दुबला पतला कुत्ता दिखाई नहीं दिया मिसेज वर्मा ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई वे पीछे वाले भवन में गयी फिर लाइब्रेरी में उसके ऊपर वाले कमरों में पूरे भवन की सीढ़ियों के नीचे कमरों के भीतर दरवाजों के पीछे झाड़ियों के बीच कचरे के कंटेनर में यहाँ तक कि कॉलेज के बाहर तक वे उसे खो जाये पर सेवक नहीं दिखा कहाँ चला गया क्यों नहीं आया क्या नगर निगम वाले पकड़ कर ले गए या मेरे डांटने पर कहीं चला गया बुरा मान गया होगा न मान भी सकता है घर का डॉगी कितनी जल्दी नाराज हो जाता है मुंह लटकाकर आंखों में आंसू भरकर कर पसर जाता है जब तक दस बार बुलाओ नहीं पुचकारो नहीं सिर न थपथपाओ, तब तक खाने की तरफ देखता तक नहीं अपने सजाती कुत्तों से कैसी कैसी बातें करता है उसकी भाषा समझने का प्रयास हर बार निष्फल ही रहता तभी उन्हें चपरासी आता था शाह जी मैडम, जी मैडम वो कुत्ता, वो कुत्ता दिखा? दिखा कौन सा वो सूखा सा था नहीं मैडम, मैडम दो दिन से दिखाई नहीं दिया बीच में तो थोड़ा ठीक हो गया था शाहिद ने लापरवाही से कहा जरा ढूंढो तो उनकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी देखता हूँ मैडम पंद्रह बीस मिनट बाद मिसेज वर्मा देखती क्या है कि शाहिद सेवक को एक गोरे पर रख घसीटता हुआ चला आ रहा है क्या, क्या हुआ? हुआ मर गया मर गया, गया? कैसे भूख के कारण देख नहीं रही इसकी, इसकी अंत्रियां अंत्रियां तक, तक निकल आई हैं उन्होंने पास, पास में जाकर देखा कुत्ते की देह दे अकड़ गई थी उसकी, उसकी पसलियां पहले की तरह ही गिरी जा सकती थी उसकी, उसकी खुली आंखें पथरा गई थी जबड़ा एट गया था पेट पिचक गया था बेचारे को किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया होगा जानवर तो इंसानों की जूठन पर ही पल जाते हैं। पर कहता हुआ शाहिद घसीटता हुआ उसे बाहर ले जा रहा था और वे थैले में रखी रोटियों को महसूसते हुए वहीं खड़ी रह गई, निस्पन्द निस्तब्ध सी। उन्हें सुखदा सहित स्टाफ रूम में बैठी हुई कई महिलाओं की सामूहिक हसी सुनाई थी जो कह रही थी चलो मिला, उसको देखकर पर अब वर्मा के कुत्ता प्रेम का क्या होगा अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरिस की कहानी रोटिया वाचक स्वर भारती परिमल